सप्तम अनुवाक तैत्रियोपनिषद संबंध छठे अनुवाक में ब्रह्म ज्ञानी के अन्न और प्रजा आदि से संपन्न होने की बात कही गई इस पर यह जिज्ञासा होती है कि ये सब सिद्धियां भी क्या ब्रह्म साक्षात्कार होने पर ही मिलती है या इन्हें प्राप्त करने का दूसरा उपाय भी है इस पर इन सब की प्राप्ति के दूसरे उपाय भी बताए जाते हैं अन्न न निंदा तद्रत प्राणो शरीरमन्नादम् अन्न शरीरम अन्ना शरीरे शरीर प्रतिष्ठितः शरीर प्रतिष्ठितम् या एक अन्न बंडे प्रतिष्ठित वेद प्रतिष्ठती अन्नवान्न आदोति महान भवती प्रजया परशुभे ब्रह्मवर्चे महान कीर्त्या अन्न की निंदा न करें वह व्रत है प्राण ही अन्न है और शरीर उस प्राण रूप अन्न से जीने के कारण अन्न का भोगता है शरीर प्राण के आधार पर स्थित हो रहा है और शरीर के आधार पर प्राण स्थित हो रहे हैं इस तरह अन्न में ही अन्न स्थित हो रहा है जो मनुष्य अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित हो रहा है इस रहस्य को जानता है वह उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है अतः अन्न वाला और अन्न को खाने वाला हो जाता है प्रजा से पशुओं से और ब्रह्म तेज से संपन्न होकर महान बन जाता है तथा कृत्य से संपन्न होकर भी महान हो जाता है सप्तम अनुवाक समाप्त अष्टम अनुवाक अन्नम परिचक्षित तद्रतम आपो वान्नम ज्योतिरन्नासु ज्योति प्रतिष्ठितम् साया प्रतिष्ठिताबंद प्रतिष्ठद वे प्रतिष्ठितम् वेद प्रतिष्ठती अन्नवा नन्नाद महान भवति प्रजया पशु बर चषेड महान कृत्याम अन्न की अवहेलना न करे वह एक व्रत है जल ही अन्न है और तेज रसस्वरूप अन्न का भोगता है जल में तेज प्रतिष्ठित है तेज में जल प्रतिष्ठित है वही अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है जो मनुष्य इस प्रकार अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है इस रहस्य को भली भांति समझता है वह अंत में उस रहस्य में परिनिष्ठित हो जाता है तथा अन्न वाला और अन्न को खाने वाला हो जाता है वह संतान से पशुओं से और ब्रह्म तेज से महान बन जाता है तथा कीर्ति से समृद्ध होकर भी महान हो जाता है अष्टम अनुवाक समाप्त नवम अणुवाक अहुकुर्वीत पृथ्वीवा पृथिवीवा अन्न आकाशोन्नाद पृथिव्याश प्रतिष्ठितः आकाशे पृथ्वी प्रतिष्ठि तदेतमंडे प्रतिष्ठदे प्रतिष्ठित वेद भवति अन्नवाणनादोती भवति प्रजया प्रभु विब्रम्भवर्चे महां कृत्या अन्न को बढ़ाए वह एक व्रत है पृथ्वी ही अन्न है आकाश पृथ्वी रूप अन्न का आधार होने से मानो अन्नाद है पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित है आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित है वही यह अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है जो मनुष्य इस प्रकार अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है इस रहस्य को भली भांति जान लेता है वह उस विषय में प्रतिष्ठित हो जाता है अन्न वाला और अन्न को खाने वाला अर्थात उसे पचाने की शक्ति वाला हो जाता है वह प्रजा से पशुओं से और ब्रह्म तेज से महान बन जाता है कृत्य से भी महान हो जाता है नव अणुवाक समाप्त दसमणुवाकन वसत प्रत्याचक्षी तद्व्रत तस्माया कया च विधया आराध्यस्मा प्राप्या आराध्यम अन्न मिद्या चक्ष मुख्यन्नमशराध्यते ए तद मध्य तोर्णम्राधम मध्यषमा अन्नगम राध्य एक अन्तोर्णम्र गमराधम अन्तोष अन्नगम राध्यते यं वेद अपने घर पर ठहरने के लिए आए हुए किसी भी अतिथि को प्रतिकूल उत्तर न दें वह एक व्रत है इसलिए अतिथि सत्कार के लिए जिस किसी भी प्रकार से बहुत सा अन्न प्राप्त करना चाहिए क्योंकि सदगृहस्थ इस घर पर आए हुए अतिथि से भोजन तैयार है यो कहते हैं यदि यह अतिथि को मुख्य वृत्ति से अर्थात अधिक श्रद्धा प्रेम और सत्कार पूर्वक यह तैयार किया हुआ भोजन देता है तो निश्चय ही इस दाता को अधिक आदर सत्कार के साथ ही अन्न प्राप्त होता है यदि यह अतिथि को मध्यम श्रेणी की श्रद्धा और प्रेम से यह तैयार किया हुआ भोजन देता है तो निसंदेह इस दाता को मध्यम श्रद्धा और प्रेम से ही अन्न प्राप्त होता है और यदि यह अतिथि को निकृष्ट श्रद्धा सत्कार से जह तैयार किया हुआ भोजन देता है तो अवश्य ही इस दाता को निकृष्ट श्रद्धा आदि से अन्न मिलता है जो इस प्रकार इस रहस्य को जानता है वह अतिथि के साथ बहुत उत्तम बर्ताव करता है अब परमात्मा का विभूति रूप से सर्वत्र चिंतन करने का प्रकार बताया जाता है छ मई योगक्षेम प्राणपानन कर्मेट हस्तोर गतिर पाद इति पनसी सामा अथ दावी तृप्ति वृष्टौ बलमिति में जसे जसरी पशुषु ज्योतिर नक्षत्रु प्रजातिरमृतमानंदुपस्थे सर्व मित वह परमात्मा वाणी रक्षा शक्ति के रूप से है प्राण और अपान में प्राप्ति और रक्षा दोनों शक्तियों के रूप में है हाथों में कर्म करने की शक्ति के रूप में है पैरों में चलने की शक्ति के रूप में स्थित है गुदा में मृ त्याग की शक्ति बनकर है इस प्रकार ये मानुषी समाज्ञा अर्थात आध्यात्मिक उपासनाएं हैं अब दैवी उपासनाओं का वर्णन करते हैं वह परमात्मा वृष्टि में तृप्ति शक्ति के रूप में है बिजली में बल पावर बनकर स्थित है पशुओं में यश के रूप में स्थित है ग्रहों और नक्षत्रों में ज्योति रूप से स्थित है उपस्थ में प्रजाउत्पन्न करने की शक्ति विधि रूप अमृत और आनंद देने की शक्ति के रूप में स्थित है तथा आकाश में सब का आधार बनकर स्थित है अब विविध भावना से की जाने वाली उपासना का फल सहित वर्णन करते हैं तत्प्रतिष्ठे भवति प्रतिवान्वती तन्मुपासी महान्वती तन्मुपासी मानवान्वती तुपासी नम्यते स्म काम तद्रेपा ब्रह्म तद्रह्मण परिमर इुपास पर्यण मिययते दिशंत सपत्ना परिये वह उपास्य देव प्रतिष्ठा सबका आधार है इस प्रकार उसकी उपासना करें तो साधक प्रतिष्ठा वाला हो जाता है वह उपास्य देव सबसे महान है इस प्रकार समझकर उपासना करे तो महान हो जाता है वह उपास्य देव मन है इस प्रकार समझकर उसकी उपासना करे तो ऐसा उपासक शक मनन शक्ति से संपन्न हो जाता है वह उपास्य देव नमः नमस्कार के योग्य है इस प्रकार समझकर उसकी उपासना करे तो ऐसे उपासक के लिए समस्त काम भोग पदार्थ विनीत हो जाते हैं वह उपास्यदेव ब्रह्म है इस प्रकार समझकर उसकी उपासना करें तो ऐसा उपासक ब्रह्म से युक्त हो जाता है वह उपास्यदेव परमात्मा का सबको मारने के लिए नियत किया हुआ अधिकारी है इस प्रकार समझकर उसकी उपासना करें तो ऐसे उपासक के प्रति देश रखने वाले शत्रु मर जाते हैं जो उसका सब प्रकार से अनिष्ट चाहने वाले अप्रिय बंधुजन हैं वे भी मर जाते हैं सर्वत्र एक ही परमात्मा परिपूर्ण है इस बात को समझकर उन्हें प्राप्त कर लेने का फल और प्राप्त करने वाले की स्थिति का वर्णन करते हैं स यचा पुषे ये स एक स यंत अस्म्लोका प्रीतमयत्मान एतम् एक प्राणमय आत्मानपसंक्रम्य एक मनोमयत्मानपक्रम्य एतम विज्ञानम आत्मापक्रम्य एक तनंद आत्मापसक्रम्य इमान लोकाम्यनुंचर एक गायस्ते वह परमात्मा जो यह इस मनुष्य में है तथा जो वह सूर्य में भी है वह दोनों का अंतर्यामी एक ही है जो मनुष्य इस प्रकार तत्व से जानने वाला है वह इस लोक शरीर से उत्क्रमण करके इस अन्न में आत्मा को प्राप्त होकर इस प्राण में आत्मा को प्राप्त होकर इस मनो में आत्मा को प्राप्त होकर इस विज्ञान में आत्मा को प्राप्त होकर इस आनंद में आत्मा को प्राप्त होकर इच्छानुसार भोग वाला और इच्छानुसार रूप वाला हो जाता है तथा इन सब लोकों में विचरता हुआ इस आगे बताए हुए समता युक्त तो उदगारों का गायन करता रहता है उसके आनंद मग्न मन से जो समता और स्वरूपता के भाव उठा करते हैं उनका वर्णन करते हैं हाऊ हाउाओ अहमन्नमहम अहम अन्हादो अहम्हादो अहम्हादो अहम श्लोक कृद गम श्लोक कृद्ध गम श्लोक कृत अहमस्मी प्रथमदारिता पूर्व दो मृत नाई यो मे मा अहमहमदत्मी अहम दिस्व भुवनम स्वर्ण ज्योतिजे वेद इतपनिषत आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य मैं अन्न हूँ मैं अन्न हूँ मैं अन्न हूँ मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ मैं इनका सहयोग कराने वाला हूँ मैं इनका सहयोग कराने वाला हूँ मैं इनका सहयोग कराने वाला हूँ मैं सत्य का अर्थात प्रत्यक्ष देखने वाले जगत की अपेक्षा से सब में प्रथम होकर उत्पन्न होने वाला हिरण्यगर्भ और देवताओं से भी पहले विद्यमान अमृत का केंद्र हूँ जो कोई मुझे देता है वह स्कार से ही मेरी रक्षा करता है मैं अन्न स्वरूप होकर अन्न खाने वाले को निगल जाता हूँ मैं समस्त ब्रह्मांड का तिरस्कार करता हूँ मेरे प्रकाश की एक झलक सूर्य के समान है जो इस प्रकार जानता है उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है इस प्रकार यह उपनिषद ब्रह्म विद्या समाप्त हुई दसम अणुवाक समाप्त भिगवल्ली समाप्त कृष्णयजुर्वेदी त्रियोपनिषत्सा शातिपाठ शो मित्रो भगवान षण इंद्रो बृहस्पति शो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वो वा प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिश ऋतम्वादिशं सत्यम्वाजिशं तन्मावी तद्वक्ता आविद्व ओ शाति शाति शाति हरि ओम शांति, शांति, शांति, शांति,